आपकी सुविधा के लिए इसे कई भागों में बांटा गया है सुनिए इस पुस्तक का दूसरा भाग माफीनामे और मुखबेरी का इतिहास आजादी के पूरे आंदोलन में संघ के लोगों का इतिहास अंग्रेजों को माफीनामे देने और क्रांतिकारियों की मुखबेरी करने का रहा है जब आजादी के समय तमाम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे तब अंग्रेजों के मार से घबराए सावरकर जिसको संघ वीर सावरकर कहता है अंडमान की जेल से माफीनामे पर माफीनामे लिख रहे थे जेल में रहते हुए सावरकर ने एक नहीं चार चार माफीनामे लिखे अंडमान जेल में आने के बाद 30 अगस्त 1911 को सावरकर ने अपनी पहली दया याचिका लिखी जिसे खारिज कर दिया गया सावरकर ने अपना दूसरा माफीनामा चौदह नवम्बर उन्नीस को लिखा गवर्नर जनरल काउंसिल के गृह सदस्य को लिखे अपने माफीनामे में भारत के आजादी के आंदोलन के सम्मान की तनिक भी परवाह न करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए वे ब्रिटिश हुकूमत के लिए कुछ भी करने को तैयार थे उन्होंने कहा कि यद्यपि जेल में मेरा व्यवहार हर समय असाधारण रूप से अच्छा था इसके बावजूद छह महीने के बाद भी मुझे जेल ऐसी बाहर नहीं भेजा गया जबकि अन्य अपराधियों को भेजा गया जेल में आने के दिन से आज तक मैंने अपने व्यवहार को जितना संभव हो अच्छा बनाने का प्रयास किया मैं सरकार की यानी ब्रिटिश सरकार की किसी भी तरह की क्षमता में सेवा करने के लिए तैयार हूँ जैसा भी वो चाहे मेरे व्यवहार में ईमानदारी पूर्ण परिवर्तन हुआ है और मुझे आशा है कि भविष्य में ऐसा ही होगा मुझे आशा है की सम्मानीय महोदय इन बातों को ध्यान में रखेंगे इसके बाद सावरकर ने 1917 में एक और माफीनामा भेजा था 30 मार्च 1920 को सावरकर ने चौथा माफीनामा भेजा था जिसमें उसने कहा था कि ना तो मुझे और ना ही मेरे परिवार के किसी सदस्य को सरकार से कोई शिकायत है साथ ही मेरे परिवार के किसी सदस्य पर 1909 से अब तक कोई अभियोग ही चला है साथ ही सावरकर ने अपनी गतिविधियों को जिनके कारण उन्हें जेल भेजा गया था अतीत की बात कहा और पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के कानून और संविधान के प्रति आस्था व्यक्त की उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ता से संविधान के साथ ही बने रहने का इरादा है जिसकी शुरुआत मॉन्टेगू द्वारा जल्दी ही शुरू की गई है सावरकर ने यहाँ तक कहा कि अगर सरकार हमारी तरफ से कोई वादा चाहती है तो मैं और मेरा भाई सरकार द्वारा तय किए गए किसी भी निश्चित और उचित समय तक किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग न लेने के लिए प्रसन्नता से अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं यह है संघ भाजपा के वीर सावरकर जिन्होंने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए किसी भी तरह के ब्रिटिश सत्ता विरोध में भाग लेने से मना कर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने जो संघ के कार्यकर्ता और भारत के प्रधानमंत्री थे ने एक बार कहा था कि उन्होंने सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था लेकिन किस तरह भाग लिया था उस आंदोलन में उनकी भूमिका क्या थी इस पर वो कुछ नहीं बोले दरअसल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका एक मुखबिर की थी दरअसल अगस्त 1942 में भुजरिया के मेले में जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ एक बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे और वहाँ कुछ नौजवानों द्वारा पुराने नायकों के गीत गाए गए थे और बटेश्वर वन विभाग के कार्यालय को ब्रिटिश सत्ता ऐसी मुक्त कराने का आह्वान किया गया था यहाँ ऐसी मार्च करते हुए भीड़ बटेश्वर जाकर कार्यालय आरोप हमला कर दी और तिरंगा फहराया गया इस जुलूस में अटल बिहारी वाजपेयी और उनके भाई प्रेम बिहारी भी शामिल थे बटेश्वर की घटना के बाद कई अन्य लोगों के साथ अटल बिहारी को गिरफ्तार किया गया कोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी ने घटना में शामिल कई लोगों के नाम बताए जो कि वो छिपा सकते थे उन्होंने अपनी गवाही में कहा कि 27 अगस्त उन्नीस तो को बटुकेश्वर बाजार में लगभग दो बजे दिन में पुराने नायकों के गीत गाए गए ककुआ एलियास लीलाधर और महुवन द्वारा गीत गाया गया और भाषण दिया गया और इन्होंने लोगों को वन कानून तोड़ने के लिए उकसाया अटल बिहारी द्वारा ये आजादी के लड़ाई में उन दो लोगों के खिलाफ दिया गया बयान था जो लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कह रहे थे स्पष्ट है कि आर जिस देशभक्ति का दम भरती है इतिहास के तथ्य इस सब के विपरीत उसे आजादी की लड़ाई के गद्दार घोषित करते हैं आरएसएस के देश प्रेम का सच जिस बात को एक आम आदमी आम भारतीय समझता है उसे संघ इनकार करता है आज एक आम आदमी से आप पूछिए कि इस देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटना क्या ठीक है तो उसका उत्तर होगा कि लोगों को आपसी भाईचारे में रहना ही इन झगड़ों का विकल्प है कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये दंगे भड़काते हैं जनता को बांटते हैं जब आजादी के समय से लेकर आज तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई की बात सबको जसती है जब क्रांतिकारी शहीदों ने आजादी के समय लोगों को सांप्रदायिकता के खतरे से आगाह करते हुए लोगों को मिलकर आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष करने की अपील की तो उस समय संघ अपनी कट्टर हिंदू सांप्रदायिक नीति का प्रचार कर रहा था और आज भी कर रहा है संघ के लिए देश का मतलब कट्टर हिंदू साम्प्रदायिक लोगों का देश है और इसके दायरे में अन्य धर्मों को मानने वाले तो दूर स्वयं व्यापक आम हिंदू आबादी भी नहीं है आदिवासी और दलित आबादी महिलाएं भी संघ के कट्टर हिंदू राष्ट्र की नीति में कहीं नहीं है क्योंकि संघ के लिए जो मनुस्मृति सबसे बेहतर संविधान है उसमें दलितों और महिलाओं की स्थिति गुलाम की स्थिति से अधिक कुछ नहीं है भारत में राष्ट्र की अवधारणा का विकास भारत में औपनिवेशिक गुलामी ऐसी आजादी के लिए संघर्ष करने के दौरान विकसित हुई सामान्य आदमी भी जानता है कि पहले भारत में राजे राजे और अलग अलग रियासतें थी प्राचीन भारत में भी जैन बौद्ध और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे हिंदू धर्म में भी अनेकों संप्रदाय थे और हैं जो अलग अलग मूल्यों को मानते थे और आज भी मानते हैं कोई एकाश्मी मानवीकृत संस्कृति के बजाय विभिन्न संस्कृतियाँ प्राचीन काल से अब तक बनी और चली आ रही है लेकिन संघ अपनी झूठी और गढ़ी हुई राष्ट्र की परिभाषा में नंगी आंखों से दिखने वाली समाज की भौतिक सच्चाई को नकारते हुए एक हिंदू राष्ट्र की बात करता है जो ऐतिहासिक सच्चाइयों से न सिर्फ दूर है बल्कि पूरे मुल्क को बांटने टुकड़े टुकड़े करने और दंगों की आग में झोंककर आज पूंजीपतियों की सेवा पर आमादा है आर का कौन सा राष्ट्र भारत के बारे में गोलवर्कर शहीदों के विचारों के विपरीत जाते हुए एक अलग ही राग अलापते हैं। वही सांप्रदायिक सोच अलगाव पैदा करने सोच, की सोच उनके राष्ट्र की परिभाषा में भी दिखाई देती है वे कहते हैं इस प्रकार अपनी वर्तमान स्थितियों में राष्ट्र की आधुनिक समझ लागू करते हुए जो अप्रश्नीय निष्कर्ष हमारे सामने आता है वो ये है की इस देश हिंदुस्थान में हिंदू नश्ल अपने हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति और हिंदू भाषा यानी कि संस्कृति का स्वाभाविक परिवार और उसकी व्युपत्तिया से राष्ट्रीय अवधारणाओं को परिपूर्ण करती हैं। स्रोत है वी आर भारत पब्लिकेशन नागपुर उन्नीस सौ उनतालीस के हिंदी अनुवाद हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा प्रश्न 148। इसी तरह हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन जो की सन उन्नीस में अहमदाबाद में हुआ था वहां सावरकर ने अपने भाषण में कहा फिलहाल हिंदुस्तान में दो प्रतिद्वंदी राष्ट्र पास पास रह रहे हैं हिंदुस्तान में मुख्य तौर पर दो राष्ट्र हैं हिंदू और मुसलमान स्रोत समग्र सावरकर वांगमय पूना 1963 सौ तिरसठ भारत विभाजन के लिए गांधीजी और मुस्लिम लीग को गाली देने वाले आरएसएस स्वयं मुस्लिम लीग की तरह कैसे धर्म के आधार पर भारत को बांटने का पक्षधर था इससे साफ प्रकट होता है संघ जब पूरे देश में धर्म के नाम पर बांटने की अपनी घृित राजनीति कर रहा था तो शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने देश की आजादी में जनता को एकजुट होने और सांप्रदायिक झगड़ों से निपटने का ये रास्ता सुझाया सांप्रदायिक दंगों पर सन 1938 में कीर्ति में उनका लेख छपा उन्होंने कहा लोगों को परस्पर लड़ने ऐसी रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है गरीब मेहनत व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए की तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति है इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और इनके हथे चढ़ कुछ न करना चाहिए संसार के सभी गरीबों के चाहे वे किसी भी जाति रंग धर्म या राष्ट्र के हों अधिकार एक ही है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि धर्म रंग नस्ल और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथ में लेने का यत्न करो शहीद भगत सिंह जहां धर्म जाति और रंग के झगड़े मिटाकर दुनिया भर के मेहनत कक्ष लोगो को एक होने की अपील कर रहे हैं वहीं आर व हिंदू महासभा लोगों को धर्म के नाम पर बांट रही है आज उसी नीति पर चलते हुए भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के पूंजीपतियों और देश के पूंजीपतियों की सेवा में लगे है तो संघ लोगो को बांटने की और दंगे कराने की नीति आरोप मुस्तैद हो गयी है हमें ये तय करना होगा की हमें भगत सिंह की बातों को मानना है या संघ की स्वदेशी आर एस की विदेशी जड़ें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झूठ के प्रचार में हिटलर के प्रचार मंत्री गोयबल्स की ही तरह ये चाहता है कि एक झूठ को सौ बार बोलो और लोग उसे सच मान लेंगे लोगों का जीवन महंगाई से मुश्किल है तो लोगों के कानों में विकास का भूपू बजाओ लोगों को रोजगार अगर न दि पाओ तो लोगो को स्किल इंडिया के राग सुनाओ विदेश से पूंजी लाओ पूंजीपतियों के लिए मजदूर कानूनों के धज्जियां उड़ाओ तो लोगों को स्वदेशी की धुन सुनाओ दंगे करवाओ हिंदू मुस्लिम को बांटो तो लोगों के सामने शांति के पथ का नाटक करो दलितों पर अत्याचार करो और आपसी भाईचारे व समरसता की बात करो महिलाओं पर अत्याचार करो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जाप करो स्वदेश और राष्ट्र की जुगाली करने वाले संघ की पैदाइश के समय ऐसी ही इसके आदर्श मुसोलिनी और हिटलर रहे हैं जो मानवता के शत्रु और द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों कतलेआम के जिम्मेदार थे बी एस मुंजे आर से एस ऐसी दृढ़ सम्बन्ध रखने वाला और हेडगेवार का परामर्शदाता था आर को मजबूत करने और देश भर में फैलाने में उसकी भूमिका रही उन्नीस में गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद उसने यूरोप भ्रमण किया और इटली की यात्रा की वहाँ उसने कुछ महत्वपूर्ण सैनिक स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों को भी देखा फासीवादी संगठनों ऐसी वो प्रभावित हुआ उसने लिखा पूरे संगठन की अवधारणा और बलिला संस्थाओं ने मुझे आकर्षित किया इटली के सैनिक पुनरुत्थान के लिए यह समूचा विचार मुसोलिनी की देन है फासीवाद का विचार स्पष्टतः जनता के बीच एकता की अवधारणा लाता है भारत को और विशेषकर हिंदू भारत को हिंदुओं के सैनिक पुनरुत्थान के लिए ऐसे ही किसी संगठन की जरूरत है डॉक्टर हेडगेवार के तहत नागपुर की हमारी राष्ट्रीय स्वयं संघ संस्था इसी प्रकार की है हालांकि उसकी कल्पना स्वतंत्र रूप से की गई है मैं अपना शेष जीवन डॉ. हेडगेवार की इस संस्था के विकास और इसे पूरे महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में फैलाने में लगाऊंगा स्रोत मारिया कासोलारी हिंदू राष्ट्रवाद की विदेशी जड़ें नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी एम मुंजे पेपर्स माइक्रो फिल्म M1. आगे मुंजे ने मुसोलनी के बारे में लिखा डॉक्टर मुंजे महामहिम मैं बहुत प्रभावित स्रोत नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी एम मुंजे पेपर्स माइक्रोफिल्म फिल्म M1. भारत वापस आने पर मुंजे ने द मराठा को साक्षात्कार में कहा वास्तव में नेताओं को जर्मनी के युवक आंदोलन और इटली के बलिला और फासीवादी संगठनों का अनुसरण करना चाहिए मैं सोचता हूं कि विशेष परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर भारत में लागू किए जाने के वे बहुत उपयुक्त है स्रोत मराठा 12 अप्रैल 1931 पूरी दुनिया जानती है कि जर्मनी के हिटलर और इटली के मुसोरिनी ने किस तरह से इन्हीं संगठनों का इस्तेमाल करके अपने देश में कतलेआम करवाया था भारत में 1933 में खुफिया विभाग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि इस बात पर जोर देना शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं है की भविष्य में भारत में संघ वही होना चाहता है जो इटली में फासीवाद और जर्मनी में नाजीवाद है स्रोत एन ए आई होम पोल डिपार्टमेंट अठासी बटे तैतीस उन्नीस सौ सावरकर उन्नीस में अपनी रिहाई के बाद हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने अगस्त उन्नीस को पुणे में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा भारतीय विदेश नीति वादों पर आधारित होनी चाहिए नाजीवाद का सहारा लेने का जर्मनी को पूरा अधिकार है और इटली को फासीवाद का और घटनाओं ने इसका औचित्य सिद्ध कर दिया है कि ये वाद और सरकारों के एक रूप वहां उत्पन्न हुई परिस्थितियों के तहत अनिवार्य थे और फायदेमंद भी स्रोत नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सावरकर पेपर्स तेईस पार्ट टू चौबीस अक्टूबर उन्नीस सौ अड़तीस को सावरकर ने एक भाषण में कहा एक राष्ट्र उसके बहुसंख्यक निवासियों द्वारा बनाया जाता है जर्मनी में यहूदियों ने क्या किया अल्पसंख्यक होने के कारण उन्हें जर्मनी से निकाल दिया गया स्रोत एम एस ए होम स्पेशल डिपार्टमेंट साठ डी जी पार्ट थ्री उन्नीस सौ अड़तीस ट्रांसलेशन ऑफ द वर्बेडियम स्पीच मेड बाई पी डी सावरकर एट मालेगाट संघ के देश में केवल वही रह सकता है जो कट्टर संघ भाजपा की हिंदू विचारधारा में हां में हां मिलाए अन्यथा संघ के विचारक ये स्पष्ट राय रखते हैं अल्पसंख्यक चाहे वो मुस्लिम हो या जैन बौद्ध या सिख कोई हो उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए जैसा जर्मनी में यहूदियों के साथ हिटलर ने किया संघ का ये मुसोलिनी और हिटलर प्रेम जगजाहिर है भारत के हर एक सचेत नागरिक क्या भारत को हिटलर के समय का जर्मनी बनने देगा गुलवलकर जो संघ के दार्शनिक की पदवी ऐसी जाने नवाजे जाते हैं और गुरु के नाम ऐसी प्रसिद्ध है ने भी मुंजे और सावरकर की तरह ही इटली और जर्मनी को ही आदर्श माना और भारत में उसकी नस्लीय चेतना के आदर्श मुसोलिनी और हिटलर ही है उन्होंने कहा इटली को देखिए इतने लंबे समय से सोई हुई प्राचीन रोमन जाति की भूमध्य सागर के आसपास के सारे भूभाग को जीतने वाली चेतना अब जाग गई है और उसने उसी के अनुसार अपनी नस्लीय राष्ट्रीय आकांक्षाओं को ढाल लिया है वो प्राचीन नस्लीय चेतना जिसने जर्मनी के कबीलों को पूरे यूरोप को जीत लेने को उकसाया था आधुनिक जर्मनी में अब फिर से जाग गई है जिसका परिणाम ये हुआ है कि राष्ट्र अपने लुटेरे पूर्वजों से विरासत में मिली परंपराओं से प्रभावित आकांक्षाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य है स्रोत वी आर अवर नेशन डिफाइंड भारत पब्लिकेशन नागपुर उन्नीस के हिंदी अनुवाद हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा प्रश्न एक हिटलर ने यहूदियों का कतलेआम करवाया था जो मानवता के इतिहास में सबसे घृणित कहा जाता है लेकिन गुलवलकर उसी हिटलर के पद पर चलने की बात करते हैं। वो कहते हैं जर्मन नस्ल का गर्व आज चर्चा का विषय बन गया है नस्ल तथा उसकी संस्कृति की शुद्धता बनाए रखने के लिए देश के सभी नस्लों यहूदियों से स्वच्छ करके जर्मनी ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है यहाँ नस्ल का गौरव अपने सर्वोच्च रूप में अभिव्यक्त हुआ है यह हिन्दुस्तान में हमारे लिए एक अच्छा सबक है की सीखे और लाभान्वित हो स्रोत वही उपरोक्त प्रश्न 142 सौ स्वदेश और प्राचीन संस्कृति का राग अलापते हुए संघ अपनी विचार ऊर्जा मुसोलिनी और हिटलर से लेता है इसके वास्तविक गुरु वही हैं। ये महज भारतीयता की दुहाई देता है और इससे इस देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में कुछ भी पता नहीं है और न ही वर्तमान में लुट रही भारतीय जनता के जीवन ऐसी सरोकार भाजपा जब ऐसी शासन में आई है महंगाई और बढ़ गयी है और देश की आबादी का 33 प्रतिशत हिस्सा अब तक के भयंकर सूखे से जूझ रहा है और लोग गंदे पानी को पी भी रहे हैं और अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर है देश के अंदर जल संकट से विस्थापन अभूतपूर्व है परंतु संघ भाजपा लोगों को झूठे विकास के गीत सुना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के पूंजीपतियों को न्योता दे रहे हैं की आओ और देश की जनता की हड्डियों को निचोड़ अपनी तजोरिया भरा